पहला प्रश्न क्या प्रार्थना पश्चाताप ही नहीं है नरेश प्रार्थना और पश्चाताप का कोई भी नाता नहीं दूर का भी नाता नहीं पश्चाताप अहंकार की ही प्रक्रिया है अहंकार ही अपने को सजाने संवारने में लगा है जो भूलें चूके हुई हैं उन्हें लीपने पोतने का प्रयास कर रहा है पश्चाताप अतीत उन्मुख होता है और प्रार्थना वर्तमान के क्षण में समग्र रूप से डूब जाने का नाम है प्रार्थना का ना तो कोई अतीत है न कोई भविष्य ना तो पश्चाताप है प्रार्थना और न कोई आयोजन ना तो मांग है प्रार्थना में यह मिले वह मिले और न इस बात की स्वीकृति है कि मुझसे यह भूल हुई वह भूल हुई भूलों की याद भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना यह भी अहंकार है और भूलों की क्षमा याचना करके कौन भूलों से मुक्त हुआ है जितनी क्षमा याचना करते हो उतनी ही भूलों को दोहराते हो सच तो यह है कि पश्चाताप भूलों को पुनः पुनः करने की प्रक्रिया है एक बार ये बात साफ हो गई कि प्राश्चित से क्षमा मिल जाती है तो फिर तो भूल करने में अर्चन क्या रही गंगा स्नान से अगर पाप धुल जाते हों तो फिर जी भर के पाप करो फिर गंगा स्नान कराना। और अगर मंदिर में झुकने से हाथ जोड़ने से भगवान से प्रार्थना करने से कि क्षमा करो मुझे कि तुम पतित पावन हो और मैं अधम प्राणी हूं अगर क्षमा मिल जाती हो तो फिर कल पाप करने की पुनः सुविधा हो गई फिर डर क्या रहा जहां क्षमा इतनी सस्ती है वहां पाप करने में अर्चन कहा अवरोध कहाँ इसलिए मैं तुमसे कहूंगा नरेश प्रार्थना पश्चाताप नहीं है और पश्चाताप प्रार्थना नहीं नहीं प्रार्थना मांग है नहीं प्रार्थना में कोई आकांक्षा है लेकिन लोग दो ही तरह की प्रार्थनाएं है जानते हैं या तो की गई भूलों के लिए प्राश्चित क्षमा याचना और आशा कि परमात्मा क्षमा करेगा क्योंकि वह महाकरुणावान है रहीम है रहमान है और या फिर मांग से भरी प्रार्थना वासना से भरी प्रार्थना यह मिले वह मिले या तो बीता कल महत्वपूर्ण या आने वाला कल महत्वपूर्ण और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं बीता बीत गया आया अभी आया नहीं प्रार्थना का संबंध है जो है उससे इस क्षण से अभी और यहां प्रार्थना तो सदा ही शुद्ध वर्तमान में सचेतन होने का नाम है प्रार्थना अहोभाव है पश्चाताप नहीं प्रार्थना शिकायत नहीं है धन्यवाद है लेकिन मंदिरों मस्जिदों में गिरजा गुरुद्वारों में जो प्रार्थना चल रही है वह ऐसी ही है वह प्रार्थना नहीं है प्रार्थना का धोखा है झूठी वंचना है साधना के पथ पर क्यों डगमगाते पांव मेरे आज रह रह कर कसकते क्यों हृदय के घाव मेरे आज प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है आज जीवन भार क्यों है कौन कहता है नई यह प्रेम की मेरी कहानी आज की कल की नहीं यह बात युग युग की पुरानी आज भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है आज जीवन भार क्यों है देख जड़ की विषमता जब निराशा घेर आती कान में कहता हृदय सुन व्यर्थ आह कभी न जाती विजन वन में फिर प्रकृति का हो रहा श्रृंगार क्यों है आज जीवन भार क्यों है आज जीवन भार इसलिए है कि हम कलों को ढो रहे हैं जो बीत गए कल उनका पहाड़ हमारी छाती पर सवार है और जो आए नहीं कल उनका पहाड़ भी हमारी छाती पर सवार है इन दो पाटन के बीच आदमी पिसता है मर जाता है घसटता है रोता है टूटता है खंडित होता है इन दो पाठों के बीच कोई भी साबित नहीं बच पाता लेकिन इन दो पाठों के बीच भी एक स्थान है मुक्ति का एक द्वार है वह है वर्तमान का छोटा सा क्षण यह हो रही वर्षा यह बूंदाबांदी छप्पर पर बूंदों की आवाज ये सरगम यह वृक्ष ये वृक्षों ब्रक्ष, से गूंजती हवाएं यह सन्नाटा इसके साथ तल्लीन हो जाने का नाम प्रार्थना है प्रार्थना करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं सच तो यह है कि हिंदू अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे मुसलमान होना जरूरी नहीं मुसलमान अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे फिर तो तुम बंधे हुए क्रियाकांड दोहराओगे हिंदू दोहराएगा गायत्री मुसलमान पढ़ेगा आयतें जैन पढ़ेगा नमोकार मंत्र और प्रार्थना का सीखी सिखाई बातों से कोई संबंध नहीं प्रार्थना तो सहज स्फूर्त है तुम्हारे भीतर से एक आनंद की पुलक उठे और व्याप्त हो जाए लोक लोकांत में दिग् दिगांत में तुम्हारे भीतर से एक आनंद भाव उठे और तुम नृत्य करो उठो परम धन्यता का बोध के इस विराट रहस्य में अस्तित्व में मैं भी हूं मैं जिसके होने की कोई भी जरूरत ना थी मैं जिसके बिना जगत भली भांति चलता शायद ज्यादा भली भांति चलता मैं जिसकी कोई पात्रता नहीं मैं भी हूं इस अपूर्व अस्तित्व में मेरी भी जगह है मैं धन्यभागी भागी हूं मैं कृतज्ञ हूं ऐसी कृतज्ञता में जो झुक गया है जैसे फलों से लद गई वृक्ष की शाखाएं झुक जाती ऐसे कृतज्ञता के फलों से जो लद गया है और जिसकी शाखाएं झुक गई फूलों के भार से जो झुक गया है किसी बंधी बंधाई पिटी पिटाई प्रार्थना के कारण नहीं बल्कि अपनी निजी की अनुभूति के कारण तो उस झुकने में रसधार बहेगी उस झुकने में परमात्मा से मिलन होगा उस झुकने में प्यास बुझेगी प्रार्थना पश्चाताप नहीं स्वीकार भाव है जो है जैसा है ठीक है प्रार्थना परम संतों से, औरों से ही नहीं अपने से भी तुमसे बार बार कहा गया है दूसरों को क्षमा करो अपने को नहीं जिन्होंने तुमसे यह कहा है उन्हें प्रार्थना का कुछ भी पता न होगा क्योंकि जो अपने को क्षमा नहीं कर सकता वह किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता जो अपने को ही क्षमा नहीं कर सकता वह किसको क्षमा करेगा महात्मा गांधी ने बार बार कहा है कि दूसरों के प्रति बहुत उदार अपने प्रति कठोर रहो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो अपने प्रति कठोर है वह किसी के प्रति उदार नहीं हो सकता उसकी उदारता भी बड़ी कठोर होगी उसकी सहिष्णुता भी बड़ी असहिष्णु होगी धोखा होगा दिखावा होगा और धोखा और दिखावा ऐसा हो सकता है ऐसा तर्कपूर्ण ऐसा प्रमाणिक प्रतीत हो कि लगे सच है लेकिन जो अपने प्रति कठोर है उसके लिए असंभव है दूसरे के प्रति सदै होना क्योंकि हम अपने निकटतम है वहीं तो हम पाठ सीखते हैं जीवन के प्रेम की कला वहीं सीखते जीवन के पहले राज बारह खड़ी वही सीखी जाती काखा गा वहीं पढ़े जाते मैं तुमसे कहता हूं औरों के प्रति तो सदै होना ही क्योंकि औरों के प्रति कठोर होने का तो तुम्हें कोई हक ही नहीं है तुम हो कौन तुम निर्णायक नहीं हो तुम दूसरों के मालिक नहीं हो तुम उनके कृत्यों के न्यायाधीश नहीं हो वे बुरे हैं या भले वे शुभ कर रहे हैं या अशुभ वे नैतिक हैं या अनैतिक तुम कौन हो तुम्हें किसने कहा कि तौलो? तुम्हें यह हक किसने दिया यह अधिकार तुम्हारा नहीं जीसस ने कहा है दूसरे की बुराई को भी बुराई मत कहना दूसरे के पाप को भी पाप मत कहना क्योंकि तुम दूसरे को जानते कहां हो जैसे दूसरे के पैर में पहने गए जूते काटते हो अगर तो वही जानता है कि जूते काटते हैं तुम नहीं जान सकते दूसरों के जूते तक तुम नहीं जान सकते कि काटते हैं तो दूसरों के प्राण दूसरों का अस्तित्व दूसरों का व्यक्तित्व उसमें तो तुम प्रविष्ट नहीं हो सकते अपने में ही प्रवेश इतना कठिन है दूसरे में प्रवेश तो असंभव है तुम दूसरे को ऊपर ऊपर से जानते हो उसके भीतर की कथा उसके भीतर की व्यथा उस सब से तो तुम अपरिचित हो वह क्यों किसी कृत्य को किया है कैसे उसके अचेतन से कोई क्रत्य उठा है बबंडर की तरह तूफान की तरह क्यों उठा है किन किन जन्मों का कितनी लंबी यात्रा का उसमें हाथ है तुम्हें कुछ पता है जैसे कोई किसी कविता की एक पंक्ति को पढ़ के पूरी कविता का अर्थ समझना चाहे या जैसे कोई किसी उपन्यास के अधूरे फटे हुए प्रश्न को पढ़कर उपन्यास की पूरी कथा को समझना चाहे? वैसे ही तो हम लोगों को समझ रहे हैं उनका पूरा जीवन हमारे सामने नहीं है छोटे छोटे अंश जरा जरा सी झलके बिजली की कौंद में दिखाई पड़ गईं, उन्हीं के आधार पर तुम निर्णय ले रहे हो कृत्यों के आधार पर तुम कर्ता का निर्णय ले रहे हो व्यवहार के आधार पर तुम आत्मा का निर्णय ले रहे हो नहीं प्रार्थना पूर्ण व्यक्ति दूसरों के प्रति परम सदैव होता है और अपने प्रति भी क्योंकि अपने को भी हम कहा जानते हैं अपने से भी अभी हमारी मुलाकात कहां हुई और क्या शुभ है क्या अशुभ है इसका भी निर्णय दूसरों ने कर दिया है किस बात का पश्चाताप करोगे नरेश अगर जैन रात में पानी पी लेता है तो पश्चाताप करता है और तो कोई नहीं करता दुनिया में जैन को लगता है पाप हो गया क्योंकि संस्कार दिया गया है कि रात्रि पानी पीना पाप है रात्रि भोजन करना पाप है संस्कार अगर है तो रात्रि भोजन करना पाप हो गया है अगर सिखावन दी गई है बचपन से अगर तुम्हारे मन पर एक संस्कार डाला गया खोदा गया है लेकिन दुनिया में और किसी को तो अड़चन नहीं है रात्रि पानी पीने में या भोजन करने में वे तो पश्चाताप नहीं करते वे तो मंदिर में जाके प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु क्षमा करो रात मैंने भोजन कर लिया कि रात मैंने पानी पी लिया अब कभी ऐसा ना होगा दुनिया में हजारों तरह के समाज हैं सबके अलग अलग संस्कार हैं प्रत्येक अपने संस्कार को ही अपनी नीति अनिति का निर्णायक मानता है कौन सी बात नैतिक है कौन सी बात अनैतिक है ईसाइयों में एक संप्रदाय है कोयकर वे दूध पीने को पाप मानते हैं अगर कोयकर दूध पी ले तो वो क्षमा मांगता है प्रार्थना में परमात्मा से कि हे प्रभु हे परवरदिगार हे परम कृपालू मुझे क्षमा करना मैंने दूध पी लिया कि मैंने दूध मिली चाय पी ली और यहां तुम हो कि दूध तो शुद्धतम आहार है ऋषि मुनियों का आहार पश्चाताप की तो बात अलग मैं रायपुर में कुछ दिन था तो वहां एक आश्रम ही है उसका नाम है दूधाधारी आश्रम उस आश्रम की सबसे बड़ी खूबी के लोग सिर्फ दूध ही पीकर रहते और जो दूध ही पीकर रहता है वो परम पवित्र है एक लिहाज तो बात ठीक लगती कि दूध पीना पवित्र आहार है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे दूध पीते ही तो जगत में प्रवेश करते छोटे बच्चे कैसे निर्दोष निश्चित ही उनके भोजन का उसमें हाथ होगा दूध में कुछ सात्विकता मालूम होती बच्चे एकदम सात्विक कोरे कागज जैसे साफ सुथरे लेकिन कोयकर भी गलत नहीं कहते उनकी बात में भी सच्चाई सच्चाइया बड़ी जटिल वे कहते हैं दूध है मांस मज्जा का हिस्सा दूध है एनिमल फूड देह से पैदा होता है देह का ही अंग है तो जैसे मांसाहार बुरा है ऐसे ही दुग्धाहार बुरा है जैसे अंडा खाना बुरा है ऐसा ही दूध पीना बुरा है फिर बच्चों को माफ किया जा सकता है क्योंकि वो अपनी मां का दूध पीते हैं वो उन्हीं के लिए निर्मित हुआ प्रकृति से लेकिन बड़ों को माफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि तुम अपनी मां का दूध नहीं पीते गाय का भैंस का बकरी का यह किसी और की मां है ये जो गाय का दूध पी रहा है यह बछड़े का दूध छीन रहा है एक तो एनिमल फूड पहली तो बात कि देह से पैदा होने वाला है दूध इसलिए खून और मांस मज्जा के साथ ही जोड़ा जाएगा दूसरी बात यह बछड़े के लिए था तुम्हारे लिए नहीं बछड़े से छीना गया है तुम शोषक हो तुमने गाय के साथ जाति की हालांकि तुम कहते हो गौ माता इस देश में गौ माता जो लोग कहते हैं उनको दूध नहीं छीनना चाहिए गौ माता न मारी जाए इसके लिए आंदोलन चलता है विनो भावे जैसे लोग अनशन कर बैठते हैं गौ माता बचनी चाहिए पूरी के शंकराचार्य से लेकर छोटे मोटे साधु सन्यासी तक सभी गौ माता बचनी चाहिए लेकिन किस लिए ताकि गौ माता का खूब शोषण कर सको गौ माता बछड़े के लिए बचनी चाहिए यह तो शंकराचार्य भी नहीं कहते और बिनो व बाबे भी नहीं कहते गौ माता बचनी चाहिए तुम्हारे लिए तुमसे गौ माता का क्या लेना देना है माता होगी गौ बछड़े की तुम्हारी नहीं बछड़े को तो मिलेगा नहीं दूध दूध तुम्हें मिलेगा और तुम्हें पता है जो लोग गाय भैंस का धंधा करते हैं। वो बछड़ों को मार डालते या बछड़ों को बेच देते क्योंकि बछड़ा जितना दूध पी जाता है वो भी महंगा धंधा है वो बछड़ों को मार के बछड़ों में भूसा भर के उनके झूठे पुतले बना के गऊ को धोखा देते गऊशालाओं में झूठे बछड़े होते भुस भरे मुर्दा लाश है सिर्फ हड्डियां निकाल ली गई हैं भूसा भर दिया गया चमड़ी सी दी गई और गौ माता के पास उसको खड़ा कर देते गऊ को धोखा दे रहे हैं उसको लगता है कि बछड़ा पास है तो उसके स्तन से दूध बहने लगता है और दूध पी जाएंगे ये गौ माता मानने वाले लोग तीसरी बात को एक कहते हैं कि गऊ का जो दूध है वो बछड़े के लिए पैदा किया गया है तुम्हारे लिए नहीं इसलिए तुम में महत काम वासना को पैदा करेगा इस बात में भी सत्य मालूम होता है क्योंकि कहां सांड और कहां तुम गाय का दूध पियोगे फिर अगर तुम्हारे चित्र में काम वासना ही काम वासना घूमे तो कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि गाय के दूध में सांड के योग काम वासना पैदा करने वाले तत्व हैं वो तुम्हारे लिए दूध बनाया नहीं गया है वो सांड के लिए ही बना है तो फिर अगर दुनिया में तुम लोगों को काम विकार से इतना ग्रस्त पाते हो तो आश्चर्य नहीं मगर इस देश में समझा जाता रहा कि ऋषि मुनियों का आहार और लगता है कि इसी आहार के कारण ऋषि मुनियों को सपने में अपसराए सताती थी यही आहार होगा कारण कि बैठे ऋषि मुनि आंख बंद करके कि आई उर्वशी आकाश से वो उर्वशी आकाश से नहीं आती गौ माता के दूध से आती होगी वो काम वासना का विकार कहीं उनके भोजन से ही पैदा हो रहा है किसको ठीक कहोगे नरेश किस बात का पश्चाताप करोगे निर्णय कौन देगा अब तक तय नहीं हो सका क्या पुण्य है क्या पाप है लाओसु कुछ दिन के लिए अदालत में न्यायाधीश हो गया था कुछ ही दिन रहा क्योंकि राजा ने फिर उसे छुट्टी दे दी रख तो लिया था न्यायाधीश क्योंकि खबर थी कि वो बड़ा महाज्ञानी तो उसे महा न्यायाधीश का पद दे दिया था पहला ही मुकदमा गड़बड़ हो गया एक रईस के घर चोरी हो गई चोर पकड़ा गया रंगे हाथों पकड़ा गया चोर ने स्वीकार भी कर लिया और लाउसू ने छह महीने की सजा दी चोर को और छह महीने की सजा दी साहूकार को साहूकार ने कहा आप होश में हैं चोर को सजा मिले ठीक मुझे किस लिए सजा मिल रही मेरी चोरी हो मुझको सजा लाउसू ने कहा तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि चोरी ना होगी तो और क्या होगा ये नंबर दो का अपराधी तुम नंबर एक के अपराधी हो पहला अपराध तुम्हारा न तुम इतना धन इकट्ठा करते न ये चोरी होती मैं तो दोनों को सजा दूंगा और सच तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत विनम्रता का व्यवहार कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें भी सिर्फ छह महीने की सजा दे रहा हूं और इसको भी छह महीने की तुम्हें छह साल की मिलनी चाहिए इस छह महीने की सम्राट ने सुना तो गबड़ा गया सम्राट ने कहा यह कैसा न्याय है और फिर सम्राट को यह भी समझ में आया कि अगर धनपति भी सजा के योग्य है तो मेरी क्या हालत होगी अगर कभी न्यायाधीश के सामने मैं पड़ गया ऐसे न्यायाधीश के सामने तो शायद फांसी की सजा देगा लाओसू ठीक कह रहा है या गलत कैसे निर्णय हो पश्चाताप नहीं पश्चाताप में पड़ोगे तो बड़ी उलझन में पड़ जाओगे बड़े उहापोह में पड़ जाओगे जिसके बाहर निकलना मुश्किल हो जाए फिर प्रार्थना क्या है प्रार्थना है स्वीकार संतोष परितोष जगत जैसा है शुभ है लोग जैसे हैं अच्छे है। जीवन जैसा है पूर्ण है। इससे पूर्णतर और कोई जगत नहीं हो सकता इससे शुभ और लोग नहीं हो सकते जीसस ने सूली पर चढ़े हुए कहा कि क्षमा कर देना है प्रभु इन सारे लोगों को जो मुझे फांसी दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे दंड देने का कोई आग्रह नहीं इन पापियों को नरक भेजने की कोई आकांक्षा नहीं जिन शास्त्रों में पापियों को नरक भेजने की आकांक्षा है तुम पक्का समझ लेना वे शास्त्र उन लोगों ने लिखे हैं जो महाक्रोधी रहे होंगे दुर्वासा जैसे लोगों ने लिखे होंगे वे शास्त्र क्योंकि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति लोगों को नरक भेजने का आयोजन करेगा और नरक में कढ़ाओ में चुड़ाए जाने का आयोजन करेगा ये बिभवत्स आकांक्षा यह कुत्सित भाव किसी बुद्ध पुरुष में उठ सकता है नरक की कल्पना ही नहीं उठ सकती यह असंभव है जी सस् का क्षमा कर देना इन्हें यह कोई पाप नहीं कर रहे हैं सिर्फ इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं ये नींद में चलते हुए लोग हैं इनका कसूर क्या नींद में कोई लड़खड़ाए और गिर जाए नींद में किसी से भूल हो जाए सपने में कोई चोरी कर ले कि सपने में कोई हत्या कर दे तो क्या इसका दंड मिलेगा प्रार्थना पूर्ण हृदय तो सभी स्वीकार करता है जिसके लिए सब कुछ सहा जो हाय सपना ही रहा जिसने मुझे अपना कहा उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है स्वीकार है जिसके लिए मधुमेह अधर जिसके किए मधुमेह अधर जिससे हुई वाणी मुखर जिसके मिलन का क्षण अमर उसका विरह उपहार भी स्वीकार है स्वीकार है जिसके सहारे मैं चला जिससे हुई विकसित कला जिससे हृदय को सुख मिला उसका दिया दुख भार भी स्वीकार है स्वीकार है और स्वीकार भी साधारण नहीं स्वीकार भी बेबस असहाय का स्वीकार नहीं स्वीकार भी कमजोरी का हारे हुए का स्वीकार नहीं स्वीकार भी आनंद का अभिनंदन का स्वागत में द्वार बंधन बार से सजाकर दीपमाला जलाकर फूल बरसाकर आरती उतारकर स्वीकार भी दो तरह के एक तो मुर्दा आदमी का हारे हुए आदमी का स्वीकार अंगूर खट्टे हैं ऐसा स्वीकार चूंकि पा नहीं सका कौन नहीं चाहता धन पा लेकिन सभी को कहां मिलता नहीं मिलता तो फिर अपने अहंकार को समझाने के लिए एक स्वीकार भाव कि मैं तो संतोषी हूं मैंने चाहा ही कब था मिलता भी तो मैं लेता नहीं ऐसे अपने अहंकार को किसी तरह बचा लेता आदमी आदमी की मजबूरियां हैं यहां सभी की महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं हो सकती सभी राष्ट्रपति नहीं हो सकते सभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हालांकि सभी होना चाहते तो फिर क्या करें फिर तो जीवन विक्षिप्तता हो जाएगी तो विक्षिप्तता से बचने के लिए स्वीकार कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं मैंने मांगा कब मिलता भी तो मैं लेने वाला नहीं था लोग आग्रह भी करते तो मैं इंकार कर देता मैं तो कम से ही तृप्त हूं दरिद्रता का भी कितना आनंद है ऐसे भाव लोग उठा लेते दरिद्र को नारायण कहने लगते सोचने लगते हैं कि संपत्ति में कुछ बुनियादी भूल है सोचना पड़ता है नहीं ऐसा स्वीकार नहीं एक और स्वीकार है विधायक नाचता हुआ नर्तन में गायन में आहलादित उमंग से भरा उत्सवपूर्ण मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं प्राण तुम बीती हुई बातें न पूछो लोचनों की स्निग्ध बरसातें न पूछो मत करो मजबूर कहने को कहानी मत जगाओ सुप्त हैं स्मृतियां पुरानी मैं किसी के प्यार का पाहुन बना था जिंदगी थी मौन मैं कुछ अनमना था मौन पाहुन एक दिन पाहन गया बन पा तुम्हें फिर मधुर धारा हो गया हूं मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं पास सहारा मैं सहारा हो गया हूं तुम कहीं आकर न प्यासे लौट जाओ स्वयं रो और मुझको भी रुलाओ मैं सदा चलता रहा सुनी डगर पर लक्ष्य खोकर लक्ष्य के विपरीत होकर अब नहीं मैं और रोना चाहता हूँ अब न अपना आप खोना चाहता हूँ बन लहर मसधार में रहता रहा हूँ पा किनारा अब किनारा हो गया हूँ मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूँ बन तुम्हारा बहुत प्यारा हो गया एक और स्वीकार है जो परमात्मा के साथ लयबद्ध होने से अनुभव में आता है जो जीवन के सौंदर्य को साक्षात करने से प्राणों में उतर जाता है जो फूलों की सुवास से तुम्हारी तरफ ओढ़ता है जो सूरज की किरणों से तुम्हारे पास आके नाचता है जो आकाश की बदलियों में मेघ मल्हार गाता है एक और स्वीकार है जो सिर्फ परम धन्यता का है जरा ऐसा सोचो इस जीवन को तुमने कमाया तो नहीं ये भेंट है परमात्मा की मुफ्त मिली तुमने इसे अर्जन नहीं किया ये आंखें जो चांद तारों के सौंदर्य को देखती हैं तुम्हारा सृजन नहीं और ये कान जो जीवन के परम संगीत से भर जाते नदियों के कलकल नाद से और समुद्र में उठते हुए लहरों के नृत्य से वृक्षों से निकलती हवाओं से जो संगीत को सुनते हैं ये कान तुमने तो निर्मित किए नहीं ये कौन अज्ञात हाथ तुम्हारे कान निर्मित कर गया है ये कौन अज्ञात कलाकार तुम्हारी आंखों को बना गया है? वैज्ञानिक तो कहते हैं आंख का होना एक चमत्कार है क्योंकि आंख बनी है ठीक वैसी ही चमड़ी से जैसे तुम्हारे हाथ बने हैं पैर बने है, वही चमड़ी चमड़ी में और देखने की क्षमता चमड़ी और पारदर्शी हो गई भड़ी और सौंदर्य को पहचानती रूप को देखती रंग से भरती आकाश के इंद्रधनुष वृक्षों की हरियाली फूलों के अनंत अनंत रंग कान भी सिर्फ हड्डी के सिवाय और कुछ भी नहीं मगर हड्डी जो सुनती है फिर चाहे वीणा का नाद हो चाहे बांसुरी की धुन हो चाहे दूर से आती हुई कोयल की पुकार हो हड्डी जो सुनती है और क्या चमत्कार होगा चमड़ी जो देखती है और वैज्ञानिक से पूछो तो यह हृदय क्या है सिर्फ फेफड़ा है फुफ्फस सिर्फ खून को शुद्ध करने का यंत्र है, लेकिन कहीं इस हृदय में प्रेम का विरभाव होता है किस अज्ञात लोक से प्रेम का अतिथि आता है और तुम्हारे हृदय ग्रह में निवास करता है किस अज्ञात लोक से कौन अज्ञात पाहुन तुम्हारा मेहमान बन जाता है तुम आंदोलित हो उठते हो इतना चमत्कार पूर्ण यह अस्तित्व और तुम धन्यवाद भी न दोगे तुम पश्चाताप करोगे नहीं नहीं प्रार्थना को नरेश पश्चाताप से मत जोड़ना पश्चाताप से जुड़ गई प्रार्थना छोटी हो जाती ओछी हो जाती दुख भरी हो जाती कांटों से छिज जाती उसकी आकाश की उड़ान खो जाती उसके पंख टूट जाते प्रार्थना है अहो भाव धन्य भाव कृतज्ञता ज्ञापन धन्यवाद अस्तित्व को धन्यवाद का नाम प्रार्थना है बन लहर मझधार में रहता रहा हूं पा किनारा अब किनारा हो गया हूं मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं बन तुम्हारा बहुत प्यारा हो गया हूं प्रार्थना है परमात्मा का हो जाना और जो उसका हो गया वह बहुत प्यारा हो जाता है क्योंकि जो उसका हो गया वह वही हो गया परमात्मा को जिसने जाना वह परमात्मा ही हो जाता है प्रार्थना परमात्मा होने की किमिया है